तत्पुत्रपराशर व्यासुक गौड़पद महा गोविंदींद्रमता शिष्य श्रीशंकर्यमता से पद्म हस्तामक शिष्यं टकं वार्तिक गुरुं टक वाकमस्मदुरूं सततमान श्रुतिस्मृतिपुराल करूणा नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं, शंकरं शंकराचार्यं केशवंबाधरायण प्रभाष्यतौ वंदे भगवपुन ईश्वर गुरुरात्मे मूर्तिभागिने व्योमद्यादेहाय दक्षिणमूर्त नमः ओम शांति शांति शांति ज्ञान यय्ञ में अभी चलही साध चोग उपनिषद पंचम अध्याय प्रारंभ हुआ प्रारंभ हुआ था अष्टम चले हाँ अष्टम हम हो गया प्रत्येक इंद्रिय में श्रेष्ठता के निमित्त अभिमान होने से विवाद हुआ परस्पर प्रजापति के पास गए प्रजापति ने कहा जो निकली जाने पर शरीर कुत्सित पापिष्टतर हो जाए अत्यंत अशुद्ध अपवित्र हो जाए वही आप में से श्रेष्ठ है तो बाघ इंद्रिय उत्क्रमण करके बाहर जा करके आकर के देखा सब यथावत चल रहा है केवल मुको जैसे नहीं बोलता है बाकी सब व्यापार करता है तो वाग इंद्र के निकलने के बाद भी कुछ अशुद्ध अपवित्रता नहीं हुई तो प्रविवेश वाघ चक्ष चक्रम तत्सरंपुर पर उच कथम असक अशक्त जीवित मेति यथाधा पश्य प्राणन प्राणेन वदनोवाचा शुणुता श्रोत्रेण चक्षुः मन सवि प्रवीवेशक्षु चक्षुह उच्चक्रांकलिगार तत्वत्सर प्रस्य चक्षु एक वर्ष तक प्रवास करके वर्षतःश्य उच वापसा देखा कथम अशकत रीते जीवितम मज रीते कथ जीवित असकत मेरे बिना के आप लोग सजीवित रह गए इति तो सबने उत्तर दिया यहांध अश्यंत अंधे लोग तो जीवित रहते देखते नहीं बाकी सब तो व्यापार करते हैं प्राणन प्राणीन वाचा वदत्र श्रुत्रेण शुण्व मनुष्य ध्यान प्राण से प्राण व्यापार करते वाणी से बागिंदर से बोलते हैं श्रोत्र से सुनते हैं मन से ध्यान करते हैं चिंतन करते हैं कहने, कहने पर प्रवीण सह चक्षु, चक्षु प्रविष्ट हो गया श्रोत्र हौच्चक्राम तत्सत्सर प्रश्य परे तो वाच कथम अशक्तर्म्जीवित यहाण्वंत प्राणत प्राणेन वदन तो वाचा पश्यत चक्षुषा ध्याय तो मनसे बि प्रभुष्रोत्र श्रोत्र निकल गया एक वर्ष के बाद आकर के इसे पूछा कैसे जीवित रह मेरे बिना तो उत्तर दिए सौ जैसे बधिर रहता है सुनता नहीं प्राणे न प्राणंत तो, वाचा बदत तो, चक्षुषा पश्यंत मनसा ध्यायत तो, एवं प्रवेश प्रविष्ट हो गया मनोहच क्रा तसंसर पुष्य परेत्वाच कथम असकीवित यहां बाला अमन स प्राण प्राणेन वदनोंच पश्य चुषा शृण्त श्रोत्रेण मवेश मन <laughs> मन एक वर्ष एक वर्ष बाहर रह कर के आ कर के कहा परी तो वापस आ कर के कथम असकत्तर मैं जीवित मेरे बिना जीवित रहने के लिए समर्थ कैसे हुए इति यथा बाल अमन साल है तो मन अभी प्रौढ़ नहीं हुआ कुछ मन से चिंतन नहीं करते हैं बाकी सब प्राण से प्राण व्यापार वाणी से बोलते हैं चक्यु से देखते हैं श्रोत से सुनते हैं इसी प्रकार प्रविवेश मन उसके पश्चात मुख्य प्राण अथ प्राण उच्च क्रम, उच्चिक्रमीसन स यथा शुभ इतरान इतरा प्राणा तं हावि समेत भगवन एधि तम न श्रेष्ठोसि सी मोत्क्रमी रीति प्राण उच्च उच्चिक्रमीशन उत्क्रमण करने की इच्छा करते हुए उत्क्रमण नहीं किया उठने के लिए प्रारंभ करते ही सथा सुवयह सुहय शोभनय घोड़े अच्छे घोड़े की बिक्री करने के लिए खरीदने के लिए जब देखते हैं उनकी परीक्षा करने के लिए चार पाद में चार रस्सी से कील में बांध देते हैं मजबूत करके उसको जब बैठ कर के चाबुक से थोड़ा लगा देंगे तो एक साथ चारों कील को उखाड़ कर चल जाएगा एक साथ चारों एक साथ चारों पड़, को पडूस पड्डू स पादबंधन शंकों को शंखेत एक साथ उखाड़ देता है एवं इतरान प्राणान समक <coughs> मुख्य प्राण निकलते ही सब प्राण को खाने लगा सब अपने स्थान से हटने लगे तंहा हमि सामित ऊँचू सब मिलकर के हो जी डर के समझ गए ये रहेगा चले जाएगा तम नहीं रह सकते सब कहा भगवान ऐधि तम न श्रेष्ठोशी माँ उत्क्रमेति आप रहिए नहीं जाए ऐि भव तुम न सि हम हमें तुम्हें आप ही सृष्ट हो महा उत्क्रमे नहीं जाओ उत्क्रमण नहीं करो अथ है उवाच यदम वसीषस्मे तम तद्विष्ठोष्थ है चक्षुवाच यदम प्रतिष्ठास्मे तम तत्तिष्ठासी मिल करके कहा आप भी हमारे में शिष्ठ है आप नहीं जाओ उसके बाद एक एक इंद्रिय अतः है वाग वाच वाग इंद्र ने कहा यद हम वशिष्ठोश्मी वाघ भी वशिष्ठ पहले कहा गया था मैं जो वसिष्ठ हूँ तद वशिष्ठत्वमसी तो वही वशिष्ठत्व तो गुण तुम्हारे कारण तुम ही हो वही वशिष्ठत्व तो गुण वाला तुम ही हो उसके बाद एनम चक्षुर्वाच चक्षुर्ण भी कहा यदम प्रतिष्ठा अस् जो प्रतिष्ठा हूँ ये प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा तो आप ही है आपके कारण ही प्रतिष्ठा ही है हे इति अथ एनम श्रोत्र उवाच श्रोत्र संपद संपदस्म मे जो संपद संपद तो संपत्गुण आप ही हो तुम तपदी संपदी हो न मन उवाच यदम आयतनमस्मे दातन आयतन असीति तो मैं जो आयतन हूँ वो आयतन तो वाला तुम ही हो <laughs> नई वाचो न चक्षुं सी न श्रोत्रण न मनासी तनाइ्य चक्षसे प्राणो हेबा सर्वाणी भवति वाच शवक मिला करके वाच चक्षुंसि श्रोत्राणी मन ऐसा नहीं कहते हैं शौक प्राण वाच्य आचेक्षत सबको प्राण ही कहते हैं शब्द से साधारण साधारणलोक अच्छा शास्त्र को जानने वाले प्राण ही कहते हैं क्योंकि प्राणो ही एक भवति कि सारे प्राण प्राण ही ही है, ही सो है। इसलिए मुख्य प्राण मुख्यप्राण्वा ष्ठ वह वाच कन्न भविष्य यद्व्य आशकुनेभ्य होचुस तद्वाएनाम तद प्रत्यक्ष न हवा एवं विधि किंचन आनन्न भवती स प्राण मुख्य प्राण ने कहा किम में अन्न भविष्य मेरा अन्न क्या होगा भोग्य खाद्य तो विषय ग्रहण करते हु मेरा क्या अन्न होगा तो क्या यदम आश्वभ्य आशकुनिभ्य होचु जितने प्राणीवर्ग जो कुछ खाते सो आप का ही अन्न है आ सभ्य स्वकुता से लेकर के आ सकु पक्षी पशु पक्षी कुत्त्यादि जितने प्राणी जो कुछ खाते हैं वही आपका अन्न है तथवा अन्नम तद अन, आना अन प्राण है उसका अन्नम सब कुछ अन्न है एक त्य अन्न है प्राण प्रसर्ग लगान से प्राण होता है नहीं तो अन्न अन्न प्राण नहीं अनस्य अन्नम अन्नो हे नाम अन्न उसका नाम है प्रत्यक्षम अन्न सब कुछ उसका अन्न होने से वो अन्न है वो प्रवादि लगाने से प्राण अपान व्यान आदि हो जाता है अन्न ही सामान्य नाम है न हवा एव विधि किंचन अनन्न भवती ऐसा उपासना करने वाले जो अहम अस्मी प्राण मैं प्राणरूप हूँ ऐसे जो उपासना करता है वो तो समष्टि प्राण रूप हो जाता है हिरण्य है सारे भूतम स्थित जो प्राण है अहम अश्मी इसे उपासना करने वाले स्वयं तद्रूप हो जाता है प्राणरूप होने से सब कुछ उसका अन्न हो जाता है जितने प्राणियों का अन्न है सब उसका अन्न हो जाता है सहोवाच किसो भविष्य आपैती होचुस् तस्मासी शिष्य हो। पुस्ताचा चाद्विपरी दधती लंबुको वासोनोतीवाच स प्राणनिके वास भविष्य मेरा वस्त्र क्या होगा सौन्य आपैती हु जल ही आपका वस्त्र है तस्माद भी एक तद इसलिए इसी प्रकार इसलिए जो ब्राह्मण विद्वान जो जानते हैं अशिशिष्यंत भोजन करेंगे भोजन के पहले पुरुषता से उपरिष्टाच अशिष्यंत एक अशिष्यंत पूर्व पहले भोजन के पहले भोजन के पश्चात भी अद्भि परिति जल के द्वारा परिति परिधान वस्त्र पहनाते प्राण को वस्त्र जल ही वस्त्र है आचमन करते पूर्व भोजन के पहले भोजन के पश्चात पच्चा, क्यों ऐसे करते हैं लम्बू को ही वास्वती लम्बू को लभनशील प्राप्त करता है वस्त्र प्राण पहले आचमन करते हैं वस्त्र प्राप्त होता है भोजन करने के बाद आचमन करते वस्त्र दोनों तरफ वस्त्र हो जाने से अनग्न होती नग्न नहीं होता है वस्त्र से ही उसका परिधान हो जाता है तदेत सत्यकामो जाबालो वे वैयाघ्रपद्याय उक्त उच यद्यप्यनछुष्कायस्था प्ररोहेयु पलासानी की सत्यम जावाला जाबालात्र सत्यका एक गोश्रुत वैयाघ्रपद्याय उक्त गोश्रुत गोश्रुति व्याघ्रपयाय व्याघ्रपक्य वयाघ्रप उसको कहकर उपदेश करके आगे उक्त उपदेशगे कह यद्यपिनान तो शुष्काय यह यहाँ प्राण दर्शन उपासना सूखे स्थानों ठूट के लिए भी कहे उपदेश करे तो जाहिरन एव अश्विन शाखा इसमें शाखा फ्री उत्पन्न हो जाएगी प्ररोह ही पलासानी पत्र भी हो जाएंगे शाखा पत्र आदि हो जाएंगी सूखे ठूटा है ठूट है उसको भी कहे तो भी ऐसे फल होता है उत्पन्न हो जाएगा स्थानों में शाखा हो, हो जाएगी पला पत्र हो जाएंगे तो फिर यदि स्थानु के लिए कहने परिवर्तन हैं जीवित तो पुरुषों को उपदेश कर तो क्या कहना है बहुत फल है ऐसे जो पासन उपासना पासन करता है स्वयं समष्टि प्राणात्मक हो जाता है अथ यदि महज्जी गीषेद अमावास्यां दीक्षि पौर्णमाश्याम रात्रो सर्व सदस्य मधुनो दधिमधुनोप मथ्य ज्येष्ठा श्रेष्ठा स्वाहे त्यग्ना वाज्य से हुआ मंथे संपातम बनये करने वाले यदि से इस लोके में महत्व प्राप्त करने की इच्छा करें तो ये कर्म करने के लिए कहा गया अथ यदि महजिघ मत गंतुमी महत्व प्राप्त करना चाहते हैं अमावस्या में दीक्षित अमावस्या में दीक्षा जैसे कर्म करने के लिए दीक्षा लेते हैं दीक्षा में भूमि में शयन ब्रह्मचर्य मौन सत्यभाषण जिस प्रकार कुछ नियम के अनुसार रहते हैं इसी प्रकार नियम से रहे सत्यभाषण ब्रह्मचर्य आदि पालन करके पौर्णमाश्याम रात्रु पूर्णिमा के रात्र में सर्वो सदस्य मंथम ब्रीही आबादी जितने हैं सबके यथासंभव थोड़े थोड़े मिला करके पीस करके मंथन दधी मधु नो रूपमध्य मधु मिला करके उसको मंथन करके काढ़ा जैसे बना करके सबको जितने जितने हैं सर्वोसत अरण्य में कुछ होते है ब्रीही होते हैं ये सब मिला करके छिलका निकाल करके पिष्ट बना करके दधी मधु में ना उदुम्बर गुल्लर के काष्ट कंसा कर पात्र में रह करके उसके बाद हवन करना है ज्येष्ठा श्रेष्ठा स्वाहा ऐसे कह करके इत अग्नो आज से होग्नि में आवाप स्थान में हवन करके गृह तक के मिलाकर हवन करके सुबह में जो हवन करते हैं उसमें कुछ लग जाता है गृह उसको संपात कहते हैं उसे मंथ में उसको डाल दें आना ऐसे अब अग्नि में हवन करेंगे फिर रखेंगे जो अभी भी कहाँ हवन कवन करते हैं एक एक पात्र इसे रखते हैं इंद्राय स्वाहा एकदम इंद्राय कहकर उसमें रखेंगे फिर इधर लें इधर से लेंगे अग्नय स्वाहा एकदम अग्नय यहाँ सके फिर इधर से लेंगे अन्य से स्वाहा करेंगे अग्नय में डालेंगे फिर एक पात्र उसमें रखेंगे सुबह में जो कुछ लगा उसमें डाल देंगे इसे आहर करके फिर रह हैं कहीं कहीं डालते हैं थोड़ा घृता रहता है उसमें रखेंगे अतः तो घिरता हो जाता है उसको वो पंडित लोगो लेते हैं तो ये जो संपादक उसमें मंथ में डालना मंथ बना कर रखा घृता दे करके फिर इसमें डालना मंथ्य संपतम वने वसिष्ठा स्वाहैतिवाज्यस मे संपातम वन प्रतिय स्वाहेवाज्यस हु मंथे संपातम वन संपदे स्वाहैते अग्नावाज्यस हंथ्य सम्पतम वन आयतनाय स्वाहाज्यस हु मंथे संपतम वने वशिष्ठाया स्वाहा इसी कह करके अग्नऊ आज से हुआ आज्य का श्रोव में लेकर के उठा करके हवन करके डाल करके अग्नि में फिर मंथ में जो मंथ बनाया था सर्वोष्धि संपातम अवने जो कुछ उसमें श्रोव में लगना लगावा हुआ घृत बिंदु उसमें डाल दे मंथ में कृप्रतिष्ठा यही स्वाहा कह करके कि अग्नि में घृत हवन करके मंथ में स्रुव में लगा हुआ संलग्न घृत बिंदु डाल दे संपातम अवनयत संपदे स्वाहा ऐसा कह करके कि अग्नि में हवन करके घृत को मंथ संपातम अवनयत श्रुव वेस्ते घृत ले करके हवन किया जाता है बाकी जो कुछ बुंदु लगता है वो सम्पात में डाल देना है आयतनाय स्वाहा अग्नावाज्यस होता मंथ संपातम अवनयत आयतनाय स्वाहा करके अग्नि में आज्य घृतके अंश हवन करके श्रोवके द्वारा मंथे संपात को डाल दें अथ प्रतिश्रुप्यांजलो मंथमाधा जपत्यमो नाम श्यामा ही तर्विद ही ज्येष्ठ श्रेष्ठ राजधिपति समय जैष्ठ्य शैष्ठ्य राज्यम आधिपत्यम गमेत तो अहमे वेदम सर्वसानीति अथ प्रतिश्रृप्य थोड़ा सा पीछे हट करके अंजलो मंथम आधार अंजल हाथ में मंथ को धर ग्रहण करके जपति जप करता है जो ये मंथा के कर्म करता है प्राण उपासक ये मंत्र का जप करता है अमो नामासी अमाहिते सर्वमिदम अमो नाम आशी है तुम्हारा नाम नाम वाला तुम हो प्राण को कहता है अम है प्राण का नाम है अमो नाम आशी अमाहिते सर्वमिदम क्योंकि सब कुछ तुम्हारे साथ ही है सह अमाहित ही सर्वम अमा है सह तुम्हारे साथ सारे कुछ सब सार कुछ है सारे जगत है सब कुछ तुम्हारे में है साथ, साथ शाही जेष्ठ है श्रेष्ठ राजा अधिपति वही प्राण जेष्ठ भी है श्रेष्ठ भी है राजा है अधिपति वो प्राण रूप है मंथ को कहते मंथ जो है प्राण रूप है वही जेष्ठ है श्रेष्ठ है राजा भी है राजा है दीप्तिमान प्रकाशमान राजते राजा, राजा।, राजा। अधिपाय प्रति है अधिष्ठा है पालयता सब को पालन करने वाला समाज सिस्टम सिस्टम राज्यम आधिपत्यम गमेतु तो वो जो मंथ प्राण रूप मुझे ज्येष्ठत्व को श्रेष्ठत्व को राज राजत्व को आधिपत्य को प्राप्त कराए अहम एवेदम सर्वम असानी में ही सर्व सब कुछ हो जाऊँ जैसे प्राण सर्वात्मक है मैं भी इस प्रकार सर्वात्मक हो जाऊं अथ खलुतयाचापाचा मती तत्सुवृणीम इयाचा मति वे भोजनमीताचा मती श्रेष्ठ सर्वतमिचा मतीम भवश्य धीमहत सर्व पिबती निर्जय कंस चमसाद्ने संशति चर्मी विलीलेवा वाच व्योम प्रसाह। से यदि त्रियम पश्येत समृद्ध कर्मेति विद्या अतः खुलतया ऋचा एक तया ऋचा ऋचा के द्वारा इस ऋचा के द्वारा आगे ऋचा कहेंगे एतयार तया ऋचा पक्ष आचाम पक्ष पदस पादस एक पाद बोल करके आचमन करता है मंथ रक्षण करता है तत्सवितुर्वणी महे पहले इतने मंत्र बोलता है सवितुर व्रणिमहे सवित सब, सब का प्रसव करने वाले उसके प्राण आदित्य को एक कहता है ऐसे कह करके हम उनको व्रणिम है वर्ण करते प्रार्थना करते हैं ये मंत्र रूप कह कर उसको प्रार्थना करते हैं इत आचा ऐसे कह करके मंत्र थोड़ा से बना कर लेता है वयम देवस्य भोजनम इति आशा फिर वयम देवस्य भोजन इतने कह करके फिर आचमन करता है थोड़े मंथ सेवन करता है सो देव सूर्य स्वरूप होकर के हम इन ये हमारा स्व भोजन हो जाएगा आगे श्रेष्ठम सर्वधातम मिति आचमति हम श्रेष्ठ हो जाएंगे सर्वधातम सारे जगत को धारण करने वाले प्राण रूप होकर के ऐसे कह कहकर फिर आचम आचमन करता है तुरं भगत से धीमहित सर्व विभति का तो शीघ्र भगत से धीमे ही भगत परमात्मा है सूर्य उनका स्वरूप का चिंतन हम करते हैं विशिष्ट से सेवन करके शुद्ध होकर के हमसे चिंतन करते हैं ऐसा कह करके सर्वम पीवती जो मंथ है सब कुछ पान पी लेता है निर्णिज कंसम चमसम व जो कंसा कर पात्र है अथवा चमसाकर पात्र है उदूमर से बना गया उसको धो करके पा करे पानी डाल कर धो करके पूरा पी लेता है पश्चात अग्नि संबिशति अग्नि के पीछे फिर प्रवेश करता है चरमणिवा ठंडीलेवा चरम मृग चरमादि हो उसके ऊपर अथवा केवल में भूमि में रहता है वासम वाच अप्रसा इन नियमन करके मौन रह करके अप्रसाह अपना प्रसह्यते जिसे दबता नहीं स्त्री आदि किसी स्वप्न में देख करके अपने स्वरूप से च्युत नहीं होकर के दबता नहीं रहता है भय भी नहीं करता है काम आदि भावना नहीं आता है ऐसे रह करके स्वयं मन स्वयं करके रहता है ऐसे रह कर सोते समय यदि स्वप्न में स्त्री को देखे यदि स्त्री हम सपने का मैं स्त्री को देखे कोई तो समृद्धम कर्म इति विद्यात कर्म समृद्ध हुआ मेरा ऐसे समझे सूचक है सपना तो मिथ्या है इस अवस्था में ऐसे प्राण उपासना करने वाले मंथ कर्म, कर्म करके उसके पश्चात मंथों का पान करके फिर नियम पूर्वक संयम चित्त हो कर के कहीं okay, स्थंड में रहे उसमें सपने में यदि स्त्री को देखे तब ये सूचना है कि कर्म समृद्ध हुआ इसके लिए आगे मंत्र है तदेशको यदा कामेशु कर्मसु कामेशनसु पश्यति समृद्धि तत्र जानिया तस्मिन् स्वप्न निदर्शने तस्व स्वप्न निदर्शने काम्यसु कर्मसु स्त्रिियम स्वप्नु पश्यति काम्य कर्म करते समय सपने में यदि स्त्री को दर्शन करे देखे तो तत्र समृद्धि में जानियात कर्म समृद्ध हुआ कर्म सफल हुआ सफल हुआ कर्म पड़ देगा ऐसे समझे निश्चय तस्मिन तस्विन स्वप्न निदर्शन है सपना दर्शन में स्त्री आदि दर्शन हुआ तो इसे तस्वीर स्वप्न निदर्शन है कर्म समृद्ध हुआ इसे जानना प्राण उपासना करने वाले समष्टि प्राण आत्म को प्राप्त करता है ब्रह्म लोक को जाए ब्रह्मा से लेकर त्रिनतक जितने कर्म फल अत्यंत कर्म उपासना का श्रेष्ठ फल है समष्टि प्राण हीरणगर ब्रह्मा आत्मक प्राप्ति ये सब कुछ संसार के अंतर्गत है सब प्राप्त होने पर भी कृतकृत्य नहीं होता है जितने कर्म उपासना करे सब संसार के अंतर्गत ये समझ करके नित्य फल प्राप्ति तो केवल ज्ञान से संसार में जितने हैं सब अनित्य है सातिशय है दुख मिश्रित है ये संसार के अंतर्गत होने से दुख रूप ही है पूरे संसार से ब्रह्मलोक तक सारे संसार से वैराग्य चाहिए मुमुक्ष को वैराग्य के लिए अब ये संसार सारे संसार गति दिखाते हैं श्वेतकेतु हुणेय पंचाला समितम ऐ आय तम हवाहनो जैवीरुवाच कुमार अनुवाशिषत्तेनुह ही भगवती श्वेतकेतु नाम अरुण का पुत्र है आरुणि उसका पुत्र है आरुणेय पंचाला समित आय पंचाल जनपद राजसभा में आया गया आया गया तमह प्रवाहन जैविली रुवाच प्रवाहन नाम है जीवल का पति राजा है कहा कुमार अनुत्वाशिषत पिता त्वाम पिता अनुशिषत कुमार करके संबोधन किया ये तो ब्राह्मण बालक है तो राजा होने पर ब्राह्मण को सम्मान करना चाहिए इसका थोड़ा देखा कुछ घामंड आदि देखा तो ऐसे थोड़ा उसके देख करके उसके इसे बोल दिया कुमारा जैसे बच्चे करके बोल देते हैं कुमार बालक कुमार लड़के बच्चे इसे कर देते हैं छोटे करके तो इसको थोड़ा मन से क्रोध हो गया तो ये मुझे ब्राह्मण है तो सम्मान करना चाहिए बच्चे करके बुलाता है तो कहा हाँ भगवह भगवह कह कर उनको सम्मान देकर कहता है अंदर से को उर्द्व करके जी जी महाराज जी का कहते छोटे कोई कहता है हाँ जी कह करके के हाँ जी महाशय महा एक व्यक्ति को कह दिया महाशय इधर बैठो बोला हमको महाशय क्यों कहा बड़े डे महाशय क्यों कहा <laughs> ये तो क्योंकि महाशय है थोड़ा सम्मान करके कहा जाता महाशय किंतु वो थोड़ा ऐसे कह दिया महाशय इधर बैठो तो बड़े डांट रहे महा क्यों कहा आपने खाली कहते तो बैठते हम चल जाते आपके साथ महा क्यों कहा इसी प्रकार ये भगवत कह के, के कहा वो कुमार कहने से मन में क्रोध करके कहा भगव भगवह तो कहते भगवान सम्मान दे करके तो ये ब्राह्मण होने से उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए किन्तु वो बच्चे करे कहा इसे कहता हाँ भगवह पिता ने अनुशासन दिया अर्थात अनुशासन प्राप्त हम पिता से उपदिष्ट में हूँ इसका अभिप्राय है जब कुछ आप चाहते पूछना तो पूछो हम सब पढ़े है, जानते हैं ये अभिप्राय है तो राजा ने पूछा वेत्थ यदि तो अधि अति प्रजा प्रयती न भगवैती वेत्थ यथा इति न भगवैति वेत्थ पथोरदेवयान से पितृयान से व्यावर्तना न भगवती जानतो हो यदि अति प्रजा प्रयंती इत प्रजा अति प्रयंती अधिकार्व इसके ऊपर प्रयंती प्रजा मर जाते हैं मरने के बाद जहाँ जाते हैं जहाँ जाते तो जानतो का कहा न भगवान नहीं जानता हूँ एक प्रश्न हो गया दूसरा प्रश्न है जानतो यथा पुनरावर्तन तथी फिर आगे जा करके जो पुनरावृत्ति इधर फिर वापस आते हैं जिस प्रकार इसको जानते हो क्या ना भगवत ही जानता हो द्वितीय प्रश्न हो गया अव्यथ पथुर देवयान से पितृयान से व्यावर्तन आई थी मरने पर कोई तो दक्षिणान मार्ग पितृयान को जाते हैं कोई उत्तरायण मार्ग देवयान में जाते हैं दोनों का जो परस्पर व्यावर्तना परस्पर वियोग स्थान कहाँ से दो अलग रास्ता हो गया ये जानते हो क्या उत्तर दिया न भगवती कितने प्रश्न होंगे? तीन व्यत्थ यथा सोलोक न इति न भगवती व्यत्थ यथा पंचम्याम आहूता बाप पुरुष अवचस नई भगवैती यथासोक न संपूरियत व्यत्थ सब लोग जाते हैं वो लोग भरता नहीं मरने के बाद जाते हैं पितृलोक आदि फिर वो भरता नहीं क्यों जानते हो क्या न भगवीती नहीं जानता हूँ व्यथ यथा पंचम्या आहुत हो आप पुरुषवचसवती पंचमी आहुति में जल पुरुष नाम नामक हो जाते हैं पंचमी आहुति में आप जल पुरुषवचस पुरुष नाम का पुरुष शब्दवाच्य हो जाते हैं जानते हो क्या नैब भगव नहीं जानता हो नैब भगव कर यहाँ इन में से कुछ एक भी नहीं जानते पांच प्रश्न पूछा एक भी नहीं जानता हूँ अथा किमुष अवच था यो इमानी न विद्याथ कथम स्वाशिष्ट ब्रूवीतेति सहायस्त पिताधमे आय तम होवाचाननुशिष्यवकील माँ भगवान्ब्रवीदनुवा शिष्य मिति अथानु किम अनुसिष्ट अवच था क्या तुम कहते पिता ने अनुशासन किया क्या तुमने उपदेश प्राप्त किया यो ही ईमान ही न विद्या जो ये सब इनके उत्तर नहीं जानता है कथम सु अनुशिष्ट हो वो कैसे राज्यसभा में आकर के कहीं जाकर के अमी पिता के द्वारा अनुशिष्ट हो सब कैसे कहे इतने जो नहीं जानता है सह आय स्त स श्वेत के तु तो राजा के द्वारा आया सत्य आया से दोष तो हिला दिया थोड़ा वो तो थक गया बोल नहीं सका लज्जित होकर के पिता के पास दौड़ा गया जाकर कहा तम हो वाच अननुशिष्य मुझे पूरा अनुसान नहीं करके उपदेश नहीं करके विलोमा भगवान अभर आपने इसे बोल सत्या कि अनु आशीषम तुमको सब मैंने उपदेश कर दिया ऐसे को बोल दिया आपने पंच महाराज ने बंधु प्रश्न अपराक्षी तेम नई कंचनाशकमी सहवाच यथा मात्वम तदिता यथा यहाँ नई कंचन वेद यद्य हमेदिष्यम कथम तेनाव्यमित ये कहा क्या हो गया क्या बोलो क्या मैं कपंचमा राजन्य बंधु प्रश्न प्राक्षीति वह और ने बंधु राजा को अपने बंधु कहने वाला क्षत्रिय को अपने बंधु कहता है अर्थात स्वयं दुराचारी ही क्षत्रिय होकर के अपने धर्म पालन पालना नहीं करेगे मुझे ब्राह्मण होकर के मुझे सामना नहीं करेगे ऐसे पूछा दिन उसको उसके पर नाराज होकर कहा और जो ने बंधु है, है। ये राजा को जो बंधु कहने वाला क्षत्रिय को कहता मेरे बंधु क्षत्रिय अर्थात स्वयं क्षत्रिय नहीं है पाँच प्रश्न मुझे पूछा तेसाम निकंचन असकंभ विभक्तुम उनमें से कोई एक भी प्रश्न का उत्तर में नहीं दे सका तो आपने क्या अनुशासन मुझे कहा दे दिया कह दिया बता दिया सहबाच यथामा न तुम तद्या एतान यहातान कहा जैसे तुमने हमको बताया उपराश प्रश्न एतान अवध तुमने जो कहा यथा अहम ऐसा निकंचन है वेद समझो मैं इनमें से कोई एक भी नहीं जानता हूँ जैसे तुम नहीं जानते हो उसे मैं भी एक भी नहीं जानता हूँ ये समझ लो जिसे तुम नहीं जानते मैं नहीं जानता हूँ तुम्हारे को नहीं अज्ञान है तो हमको भी अज्ञान मुझे जो था ज्ञान सब बता दिया है यदि हम ईमान अवेदिश्यम कथम तेनावक्षम यदि ये सब इन जानता होता ये उत्तर इनका तो मैं तो क्यों नहीं कहता सह गौतम राज्यों अर्धम आय ह तस्में प्राप्त आप्रा सभाग तम उदगवन्गौतम्त वरम वृणीता सहवास तवे राजनु संवित यामे कुम्शाचम अवासतास्तामें मे ब्रूवीति सहृत्री बूव सह गौतम राज्यों अर्धम या पिता है गौतम राजा के पास गया अर्धम स्थान राजा के पास गया अन्यत्र आता है अन्य उपनिषद में से आख्याय का है पुत्र के पिता बोलाते चलो दोनों जाएंगे राजा के पास तो ये कहा अब जाना अब जाओ मैं उसको देखना नहीं चाहता हूँ हे पुत्र नहीं गया पिता गया वह जाना है तो अब जाओ मैं तो उसको देखना ही नहीं चाहता हूँ तो राजा के पास पिता गौतम गया तस्में ह प्राप्ताय अरहान चकारो गौतम ब्राह्मण जो उसके पास पहुंच गया राजा तो उनको उनकी पूजा कराए पूजा की सब प्रातः पूजा करके विश्राम किया रात में प्रातः सभागे उदयाय प्रातः जो हो गया सभागे सभागे क्या था सभाम गते सभागे सभाम में गते थे सभाग सभागे राजा जब सभा में गया तब गया अर्थात सभाग्य का तो भाग्य न सभाग पूजा के साथ पूज्यते होकर के रहा उसके बाद राजा के पास गया सुबह प्रातःकाल जब तम होगा च ब्राह्मण गौतम से राजा ने कहा मानुष से भगवान गौतम होगा वित्तम से वरम प्रणीता मनुष्य संबंधी जो वित्त है ये देवताओं की उपासना भी वित्त धन है ये दैववित्त है इसलिए धनमागो कहेंगे तो यो मनुष्य मनुष्य संबंधी जो वित्त है दैववित्त और मानुषवित्त दो प्रकार है ये गो हरण्य पशु भू आदि क्षेत्र आदि ये मनुष्य संबंधी धन्य है मनुष्य वित्त दैववित्त है देवता ज्ञान उपासना इसलिए गौतम वित्तस्य मनुष्य वरम वृणीता बरमागो जो चाहे तो माग लो तब तो राजम जो मनुष्य संबंधित तुम्हारे पास रहने दो हमको नहीं चाहिए तो किस आए यहां एवं कुमार शांति स्व एवं मैं ब्रूही जो मेरे बच्चे लड़के के सामने जो आपने कहा आवाज़ वाचवाणी शब्द कहा जो प्रश्न दिया उसी को ही मुझे बता उतारो उसका उत्तर बता दीजिए स कृच्री बहु अभी तो पूजा कर क्या उसने पहले पूजा की फिर धन जितने में चाहे ले लो ये जो कह नहीं हु प्रश्न का उत्तर दे दिया वो कृच्छ्री बहु कृच्छ्र दुखी हो गया ये कैसे होगा इसको देने के लिए तम ह चिर वसे त्याज्ञापयांच तम होवाच यथा माँ तम गौतम आबधो यथेयम न पुरा विद्या ब्राह्मण आन गति तस्मा सर्वेषु लोकसु क्षत्र से प्रशासनमूदित तस्में होवाच दुखी हो गया ये जो विद्या है एक क्षत्रिय के पास थी कोई ब्राह्मण के पास नहीं थी तो देखा कि अभी इसको वर मांगने के लिए कहा उसको दो ब्राह्मण आए अरे ब्राह्मणों को उसे प्रत्याख्यान ही करना चाहिए पास में आया ब्राह्मण बन बनकर इस क्षेत्र के पास के विद्या के लिए आई आ विद्या के लाने के बाद उनको मना कर देना ये भी ठीक नहीं है इधर मांगते हैं तो देना पड़े तो वो कह दिया तम चिरम बस इतना ज्ञापएकार यहाँ दीर्घ काल रहो चिरम दीर्घ काल यहाँ रहो तो बताएंगे तो तम हो वाचक दीर्घ काल रहा अभी वो राजा ने देखा एक राजा ब्राह्मणों होकर के आया तो पहले तो कहे मनुष्य वम और जो कह दिया ये प्रश्न का उत्तर दो दुखी हो गया उत्तर नहीं दिया तुरंत तुरंत उत्तर नहीं देकर चुप हो गया मतलब प्रत्याख्यान हो गया मना नहीं दिया उसके बाद थोड़ी देर बाद कहा का दीर्घ काली हाँ बसव आज्ञा दी उसके कारण स्वयं ब्राह्मण के पास क्षमा प्रार्थना करता राजा तम होवाच राजा ब्राह्मण से कहा गौतम से यथावा तम गौतम अवध जैसे आपने मुझे कहा कि ब्राह्मण होकर के जब पुत्र के सामने में पूछा था उसका उत्तर मतलब विद्या के लिए प्रार्थना की यथयम नाम अवध यथा ना ना प्राक तो तो तो न प्राक ततः पूरा विद्या ब्राह्मण गचति जिस प्रकार तुमने कहा इस प्रकार कभी कोई ब्राह्मणों के पास ये विद्या कभी नहीं थी जिसे तुमने आकर कहा उपासना के लिए ये तो अभी हमको बताना पड़ेगा ऐसे कभी कोई ब्राह्मण किसी के पास क्षत्र के पास जा कर के ऐसे कभी किसने याचना नहीं की इसलिए न प्राग त्वतः तो तुम्हारे पहले कोई इस प्रकार नहीं माँगा था पूर्वा पूरा पूर्व ये विद्या ब्राह्मणान गच्छे थी पहले ब्राह्मणों को विद्या कभी प्राप्त नहीं हुई थी तस्मादु सर्वे सुलोके सु क्षत्र से इसे सारे लोक में इसी विषय में क्षत्रिय का प्रशासन क्षत्रिय परम्परा से ही विद्या थी अभी तक अभी तुम को अभी मैं बताऊंगा उसके पहले कभी ब्राह्मणों को ये ज्ञान नहीं था ये जो विद्या अभी मैं ये प्रश्न पूछा क्षत्रिय परम्परा से विद्या क्षत्र से वह प्रशासन थी तस्में हो आच अभी इसलिए मुझे क्षमा करना मैं आपको जो पहले नहीं बताया दीर्घ काला वसों के आज्ञा दी देने का कारण है इसलिए इसलिए मैं आपको अभी दूंगा उसके पहले ब्राह्मण के पास नहीं थी विद्या अभी ब्राह्मण के पास जाएगी इसलिए मैं आपको इसे कहा क्षमा प्रार्थना की क्षमा देना चाहिए कख तस्में सो आच परि गौतम से राजा ने उप कहा उपदेश प्रारंभ किया अशोभावलोक गौतमाग्नेश तस्दित्यवेद रश्मूमर अर्चित चंद्रमा अंगारा नक्षत्राणी विस्फुलिंगा पांच प्रश्न में से पहले पंचम प्रश्न का उत्तर देते हैं पंचमी आहुत आपषवचस पंचमी आहूति में जल पुरुष नामक हो जाते हैं पंचम नाम आहूत में जल पुरुष नाम का पुरुष शब्दवाच्य कैसे होते हैं कहने के लिए ये पंचाग्नि विद्या है एक उपासना पंचाग्नि अग्नि से भिन्न अग, अनाग्नि को अग्नि में अग्न अग्निचिंतन करना अग्नि भिन्न को अग्नि चिंतन करके उपासना पांच कहेंगे अग्नि कोई इसमें अग्नि नहीं अग्नि से भिन्न अनग्नि ही अनग्नि को अग्नि रूप से चिंतन करना प्रथम अग्नि कहते अशोभाव लोको गौतमाग्नि अशोवह दश अश्व विप्रकृष्टे दूर में स्वर्ग दिखा दिया वो जो लोक है भाव का थे वह अशोलोक जो स्वर्गलोक है गौतम अग्नि है प्रथम अग्नि हो गया स्वर्गलोक अग्नि अग्नि होगा तो अग्नि जो प्रज्वलित करते कुछ समिधि आदि काष्ठ जलाते हैं अग्नि से धूम निकलता है ज्वाला निकलती है अग्नि की चिनगारी होती है तो गौ स्वर्ग अग्नि हो तो उसमें कुछ सामान्य सादृश्य होना चाहिए अनग्नि में अग्नि चिंतन करना है कुछ सादृश्य तो होना चाहिए इसलिए कहते हैं यहाँ सादृश्य देखो तसे आदित्य एवं समिधि स्वर्गलोक अग्नि का समिधि आदित्य जैसे समिति के द्वारा अग्नि प्रज्वलित तो होती है इस प्रकार आदित्य से स्वर्ग लोक प्रकाशित तो होता है आदित्य व समिति, और रश्म धूम जैसे अग्नि से धूम निकलती है काष्ठ जलाने से का ईंधन से धूम निकलता है इसी प्रकार रश्मि आदित्य से निकलने से आदित्य समिधि हो गया उसमें से रश्मि किरण प्रकाश निकलता आदित्य से प्रकाश जैसे काष्ठ से धूम निकलता है तो आदित्य के रस ही धूम हो गया और ज्वाला अग्नि से ज्वाला निकलती है तो अहर अरचि ही ये दिन होता है प्रकाशमान ये ज्वाला है अरचि ही और अग्नि जलने के बाद अग्नि काष्ठ जलने के बाद अग्नि टुकड़ा टुकड़ा अंगारा है चंद्रमा अंगारा ये चंद्रमा अंगारा अग्नि शांत होने के बाद अंगारा है रात को चंद्र और अग्नि से चिन्हगारी निकलती है ये सब नक्षत्राणी विस्फुलिंगा अग्नि के चिन्हगार के समान नक्षत्र है अग्नि में हवन किया जाता है जो सर्गलों को अग्नि में उसमें कौन क्या हवन करता है आगे कहते हैं तस्तन तस्मिन अग्नि देव श्रद्धा जुबती तस् आहुते सोम राजा भव संभवती तस्तन तस्मिन अग्नो ये जो सर्गलोक रूप रूप अग्नि है उसमें देवः श्रद्धांज होती देव है यजमाने के प्राण अग्नियादि देवता है प्राण में अधिष्ठात्री देवता सब है अग्नि आदि रूप देवता बाहर है यजमाने के प्राण देह में ये सब श्रद्धांज होती जब आदि आहुति देता है गृहस्थ कर्म करता है श्रद्धा पूर्वक आहुति प्रदान करता है श्रद्धा को जो आहुति देता है वो आहुति सूक्ष्म से रहते हैं सोम घृत द्धि दुग्ध आदि दे आहुति देता है श्रद्धा को देता है ये सूक्ष्म जल संबंधी उसको आप शब्द से कहा अभी श्रद्धा शब्द से कहा श्रद्धा से आहुति देने से जो सूक्ष्म सोम घृत दधि आदि का सूक्ष्म अंश है और श्रद्धा से देने से उसको श्रद्धा शब्द से कहा वो जल रूप सूक्ष्मांश है आहुति देने के बाद कुछ बाष्प रूप होकर के सूक्ष्मांश रहता है श्रद्धा पूर्वक देने से उसको श्रद्धा शब्द से कहा वो जाता है स्वर्ग में स्वर्ग लोकग्न में श्रद्धा रूप आहुति हवन करते यजमान के प्राण देवता श्रद्धा शब्द से ही दुग्ध दधि सोम घृता आदि का सूक्ष्मांश है श्रद्धा पूर्वक आहुत से उस श्रद्धा जीवती हवन करते हैं तस्य आहुते है सोम राजा संभवती कर्म करता है कर्म करने पर इससे आहुति श्रद्धा रूप से सूक्ष्मांश स्वर्ग में जाकर के स्वर्ग रूप अग्नि में उसका हवन हुआ उसमें सोम राजा संभवती सोम रूप राजा चंद्र वहाँ उत्पन्न होता है उस आहुत निष्पन्न होता है सोमरूप सो कार्य अग्निहोत्र आहुति का कार्य हो गया परजन्य वाव गौत वायु रेव्य समय ब्रह्म धूमो विद्युत रंगारा ह्राधन्य विस्फुलिंगा दूसरा अग्नि है गौतम परजन्य वाव अग्नि परजन्य पर्जन्य है पर्जन्य वृष्टि होने के पहले वृष्टि के उपकरण होते हैं साधना उपकरण में अभिमान करने वाले वृष्टि उपकरण अभिमान देवता है परजन्य। वो परजन्य है अग्नि द्वितीय अग्नि हो गया तसे वायु देव समिधि जैसे समिधि से अग्नि प्रज्वलित तो होती है इस प्रकार वायु से वृष्टि उपकरण सब होते हैं अभ्रम धूम मेघ हो गया धूम उसी उपकरण से मेघ बनता है जैसे अग्नि से धूम अभ्र मेघ हो गया बादल धूम विद्युत अरचि है जिस अग्नि से ज्वाला निकलती है मेघ अधिक होने पर संग परस्पर परस में मिलन हो के संघर्ष होकर के विद्युत तो निकलती है अरची ज्वाला के समान असनी रंगारा असनी हे वज्रपात होता है वो अंगारे के समान हो गया कठिन होने से ह्रादन्य विस्पुलिंगा ह्रादन्य मेघ के गर्जन शब्द है विस्फुल्लिंग के समान है तस्म एक तस्मि अग्नो देव सोम राजजी होती तस् आहुतेर् वर्षम यह जो द्वितीय अग्नि पर्जन रूप अग्नि है उसमें देवता सोम राजजी होती जो प्रथम आहुति से निष्पन्न हुआ सोम इसी वर्षा सोम सोम को हवन करते हैं अर्थात सोम जो निष्पन्न हुआ तो श्रद्धा सोमाकार परिणत हो गया वही पर्जन वृष्टि रूप से नीचे आता है जूहती तसे आहुतेर वर्षम संभवती उसे वर्षा होती वृष्टि रूप से परिणाम हो गया श्रद्धा पूर्वक जल सोम रूप हवा सोमाकार परिणाम हुआ सोमाकार होने के बाद द्वितीय पर्याय में वह पर्जन रूप अग्नि में प्रविष्ट होकर के वर्षा होकर के नीचे गिरता है पृथ्वी भाव गौतमाग्नेश्तः सम्भर एवं समेत आकाशो धूमो रात्रि रचिर दिशो अंगारा अभांतर दिशो विस्फुलिंग तृतीय अग्न पृथ्वी में पृथ्वी अग्नि नहीं उसको अग्नि चिंतन करना है जो पंचाग्नि विद्या है उपासना है ऐसे चिंतन करेगा पहले स्वर्गलोक अग्नि उसके बाद परजन्य वृष्टि उपकरण साधन अभिमानी देवता उसके बाद पृथ्वी रूप अग्नि अग्नि चिंतन करते समय समिध है धूम है अंगारा है चिन्हगारी कौन क्या है ये सब ध्यान रखना है पृथ्वी अग्निवन से इसके समिधि से तस्या सम्वत्सरे व समिधि एक वर्ष में ही पृथ्वी में जो बीज आदि सब रहते हैं एक वर्ष में सम्यक समृद्ध प्रज्ज्वलित पृथ्वी होकर के बृह आदि निष्पत्ति होती है बृह आदि की उत्पत्ति जो बीज जिस समय होगा एक वर्ष में ठीक उसी समय पर वही बीज से फिर अंकुर होकर के आगे फल हो जाता है एक वर्ष में समृद्धि पृथ्वी अग्नि का सम्यक ईंधन फल देने के लिए तैयार हो जाता है संवत्सर के द्वारा वर्षा के द्वारा सम्वत्सर समृद्धि हो गया आकाश और धूम जैसे अग्नि से धूम निकलता है जैसे पृथ्वी में आकाश लगा हुआ लगता है पृथ्वी से धूम आकाश निकला है अर्थात पृथ्वी आकाश सन लग आकाश पृथ्वी सन लग्न है आकाश पृथ्वी में लगा हुआ है अग्नि से जैसे धूम तो धूम हो गया आकाश और उसमें ये जो पृथ्वी रूप अग्नि है वो अग्नि का ज्वाला तो अधिक है किंतु ये जो पृथ्वी रूप अग्नि काला है उसके ज्वाला है रात्रि रात्रि अर्ची रात्रि है उसकी ज्वाला के समान जैसे अग्नि ऐसे ज्वाला है दिशो अंगारा और दिशा सब इधर उधर पूर्व पश्चिम कोणा दिखा अंगारा चिन्ह अंगाराग्नि रात्रिअन्न पर शेष बचा दिशा है और अभातर दिशा कोण दिशा ऐसा नैत नै ऋत आदि के समान सामान हे तस्तना देवा वर्षम जिहती तरह आहुतिर अन्न संभवती ये पृथ्वी रूप अग्नि वर्ष रूप ऊपर से जो गिरा पहले श्रद्धा रूप जल है आहुति उससे परिणाम हुआ सोम रूप परिणाम हुआ उसका हवन किया गया पर्जन्य में पर्जन्य रूप से फल हुआ वर्षा रूप से नीचे आया पृथ्वी रूप अग्नि में वर्षा रूप का आहुति का क्या उसे हवन किया गया उस आहुति से अन्न होता है पृथ्वी में बीरियावादी अन्न हो जाते हैं तृतीय अग्नि हो गया चतुर्थ अग्नि आ गई पुरुष गौतम वावौतमाने ताघव वा समित प्राणो धूमो जिह्वा अर्चिश्चुरंगारा श्रोत्र विस्फुलिंगा वावकाथेव हे गौतम पुरुष ही अग्नि है पुरुष में अग्नि चिंतन करना पुरुष अग्नि तो उसका समिति तगे वा समिति वाग्य द्वारा ही सम्यक प्रकाश होता है मुँह कहगा तो कुछ नहीं बोल पाता है तो उसकी ख्याति नहीं होती तो बाघ से ही सम्यक प्रज्वलित अथवा दीप्त होता है पुरुष प्राणो धूम जैसे अग्नि से धुम निकलता है पुरुष से प्राणा प्राण श्वास चाल निकलता है तो धूम हो गया प्राणा जिहा अरचि ही ज्वाला अरचि है जिवा जिहा अरचि ज्वाला लाल होने से ज्वाला के समान है चक्षु रंगारा अग्नि चक्षुअंगारा अग्निश्रोत्र विस्फुलिंग चिन्हगारी बाय के चिन्हगारिकने <coughs> <coughs> ये अग्नि में हवन करते हैं तस्मिने तस्तः देवा अन्नम अन्न तस्य आहुते रेत संभवती पुष्प में देवा हा ये हवन करते हैं यह जमाने के प्राण देवता अन्नम जो होती पुरुष रूप अग्नि अन्न का हवन होता है वीरहवाद अन्न खाता है पुरुष जो पुरुष अन्न खाता है उस अन्न के द्वारा अन्न हवन हो गया तस्से आहुते है अन्न आदि क्रम से रेहत वीर अन्य बीज उत्पन्न होता है चतुर्थ अग्नि होने के बाद आगे पंचम अग्नि य गौतमाश्सा उपस्थव समे यदुपमते स धूमो योनिर्चिरदंथकर अभिनंद विस्फुलिंगा हे गौतम अग्नि योषित स्त्री पंचमग्नि तस्तव समेत उपस्थान समेत उसके द्वारा ही पुत्रादी उत्पन्न के लिए स्त्री को तैयार करते सम्यक यद्य थे उपस्थ के द्वारा स्त्री को प्रसन्न करते पुत्रादि उत्पत्ति के लिए यदि उपमंत्रे साधूम उपमंत्र संकेत करता है पुरुष स्त्री को मैथुन कर्म के लिए धूम के समान हुआ अग्नि प्रज्वलित होने से इस पर धूम निकलता है थोड़ा योनि अर्चि ही योनि हो गया वो अर्चि ज्वाला के समान लाल वन होने से अंदर से यह तो अंत करोती अंगारा फिर जो मैथुन कर्म करता है अग्नि के संबंध से अंगारा हो गया अभिनंदा विस्फुलिंगा सुख ले वह स्वल्प सुख होता है विशेष सुख और के समान तो अग्नि के जैसे चिन्हगार टुकड़ा टुकड़ा इससे थोड़ी सुख होता है तस्मिन तस्मिन अग्नो देवा रेत जुहती यूषित रूप स्त्री रूप अग्नि में रेत का हवन करते हैं पुरुष मैथुन कर्म करता है रेत का सृजन करता है तस्य आहुत गर्भ संभवती रेत रूप आहुति से गर्भ होता है ये प्रश्न किया गया था पंचम्या आहुत आपषवचस होती प्रथम आहूति में श्रद्धारूप का हवन हुआ स्वर्गरूप अग्नि में अग्निहोत्र आहूति में यजमान दुग्ध दधि सोम घृतादि देता है श्रद्धा पूर्वक जो आहूति का सूक्ष्मांश ही जल रूप है उसको श्रद्धा शब्द से कहा वो जल रूप श्रद्धा शब्द से कहा गया जल रूप है सोम आदि का सूक्ष्मांश जलरूप है वो आहूति का हवन होकर के प्रथम आहूति में श्रद्धा द्वितीय आहुति में फिर उसको सोम का हवन किया गया फिर पर्जन रूप हवन किया तृतीय पृथ्वी में फिर चतुर्थ में अन्न रूप परिणाम होकर भवन किया गया पुरुष अग्नि में फिर पंचम स्त्री रूप अग्नि में रेतरूप भवन किया गया इससे गर्भ होता है वो गर्भ अनुसे पंचम आहुता बाप पुरुषवचसूलवा गर्भो दस वा मासन सही यवद बाथ जायते तो इस प्रकार पंचम्याम आहुत आप पुरुष अवचस होती पंचमी आहुति से मे आप जल शब्द से श्रद्धापूर्वक जो सोम दुग्ध आदि का सूक्ष्मांश है जल वही पंचमी आहुति में पुरुष गर्भ होकर पुरुष नाम हो जाता है स्त्री में गर्भ होकर पुरुष फिर आगे जन्म गर्भ होकर वो है पुरुष जन्म होकर के पुरुष नाम को मनुष्य हो जाता है इतिश उलवावृत गर्भ ये गर्भ उल्वावृत उल्वेन न आवृत जरायु के दर होकर के रहता है गर्भ में उल्वः जरायु जरायु जराय उसको गर्भ को आवरण करके रखता है गर्भ में दसवा नववा मासान अंत सहित अथवा नौ मास उससे काम भी कभी होता है न्यून कभी हो ऐसे राही करके अत जाए तो उसके बाद जन्म लेता है ये विचार करके देखे जब मर जीव जाता है अग्निहोत्र आहुति दे करके मरने के बाद उसी आहूति सूक्ष्मां स्वरूप आहुति उसको स्वर्ग में पितृलोक में ले लेते हैं अग्निहोत्र आदि कर्म करने पर स्वर्गलोक में पितृलोक में जाता है आहुति के सूक्ष्मांश उसको ले करके पितृलोक स्वर्ग में रहता है जब तक तो कर्म फल रहता है तब तो तक तो भोग करता है स्वर्ग में रहता है दक्षिणान मार्ग से जाता है चंद्र उपलक्षित पितृलोक स्वर्ग में रहता है भोग समाप्त तो होने के बाद जब आता है तो रूप से वृष्टि के साथ आगे बताएंगे किस प्रकार मार्ग में जाना आना तो उसके साथ आकाश बन, बन कर के वायु बन कर मेघ के साथ आता है मेघ के साथ आकर के पृथ्वी में गिरता है पृथ्वी में गिरने के बाद आगे स्पष्ट बताएंगे किस प्रकार जन्म लेता है पृथ्वी में गिरते ही तुरंत वृ को आ जाएगा तुरंत मनुष्य खा करके फिर स्त्री गर्भ में जाकर के बच्चा हो जाएगा जन्म हो जाएगा इतने जल्दी नहीं है बृष्टि से आ करके पृथ्वी में गिरने के बाद कोई पशु खा लेता है पशु खा करके फिर टट्टी करके निकाल देगा गो खाए तो गोबर हो गया गोबर को लेकर खेत में डालेंगे फिर क्या धान भी हो गया उसको कई जंगली पशु खा लिया खा कर जंगल में चला गया जंगल में जा कर कर दिया वहीं गिर पड़ा वो सबके साथ रह उस समय जो जीव रहता है उसको दुख नहीं होता है शरीर संबंध स्थूल सर होने पर सुख दुख अनुभव होगा सूक्ष्म सर उस समय रहता है किंतु तो उसको मानव बुद्धिया जी कुछ काम नहीं करते हैं केवल रहता है जीव कभी ऐसे भू किसी भूमि में गिरा रहता है मरहू में कहीं गिर गया ऐसा रह गया कोई पेड़ पौधा को लेकर कहाँ डाल दिया कोई जला दिया राख बन गया वो मरेगा वो तेसा रहता है वो तो शरीर ने प्राप्त नहीं किया इसी प्रकार होते होते कोई खाया बूढ़ा कोई खाया साधु कोई खाया तो गर्भ में नहीं होगा बच्चा कोई खाया ऐसा कुछ नहीं हुआ कोई पेड़ के अंदर भी पेड़ में गोबर सार बन गया अब पेड़ उसको ले लिया खींच लिया के द्वारा पेड़ में कहीं रहा इसी प्रकार होते होते, होते हो ए, कभी वृहि के शरीर में आएगा गृहस्थ कभी पुरुष सब भोजन खाएगा तो उसके अंदर गया रसादिक्रम से विद्या बनेगा फिर अपन स्त्री में सेचन करते समय हमेशा गर्भ नहीं होता है कभी व्यर्थ हो जाता है फिर कहाँ गया कहाँ गिरा कहाँ रह गया रक्त में मिल कर के कभी गर्भ होता है गर्भ होने के बाद जन्म होता है कभी गर्भ में नष्ट हो जाता है जन्म होकर मर जाता है तो कितने हे तो गर्भ में जब रहता है ये सरल नहीं है जरा विष्टित होकर कि माता के पेट में जो रहता है माता के पेट बाहर से तो शरीर दिखता है अंदर क्या है विचार कर देखो एक शास्त्र में कहा गया यदि मनुष्य के अंदर बाहर दिखे जो अंदर है वो बाहर दिखे चर्म नहीं रहे पूरा शरीर के अंदर दिख जाए चर्म उसको ढक कर रखा चर्म में सौंदर्य सुंदर दिखता है भाई चमड़ा नहीं रहे सर के जो अंदर जो बाहर को दिखेगा तो आदमी क्या करेगा लाठी लेकर बैठेगा दिन भर कुआ कौ कुत्ते को भगाने के लिए नहीं तो कौवा कुत्ते इतने परेशानी करेंगे कुत्ते तो दो तीन आए न पर अभी परेशानी है कौआ भी परेशानी करेंगे ये तो लाठी लेकर बैठेगा कहाँ जा नहीं सकता है ये भगवान ने अच्छा किया चमड़ा दे कर ढका कर रखा है नहीं तो चलना पीना भी मुश्किल है और विचार कर देखे थे दे शरीर में जो कोई व्यक्ति हो जितने सुंदर दिखता है जितने बड़ा है सम्राट हो कुछ भी हो सब के शरीर में एक ही प्रकार है कहीं पशु आदि देखो गिर जाते हैं तो कितने दुर्गंध होता है रास्ते में चलना बड़ा परेशानी बड़े कष्ट कठिन है नाक बंद कर कितने सब रखेंगे कोई कपड़ा दे रखते फिर बाद में जो लेंगे अंदर जाता ही है अत्यंत दुर्गंध सहना नहीं होता है कोई महात्मा को भी थोड़े दिन थोड़े समय अधिक रह गया जब लेते हैं डालने के लिए गंगा जी में बड़े दुर्गंध होता है जितने धूप चलाओ तो क्या हुआ <laughs> दुर्गंध तो बहुत ही। वो पेट के अंदर इसे मूत्र पुरुष मलमूत्र के अंदर रहता है माता को कितने सहन करके चलने फिरने काम करते समय कष्ट होता है करके गर्भ को बचाने के लिए अच्छा उसको कष्ट होगा तो किसको कहेगा थोड़े हिल गया कुछ हो गया कुछ काम करते समय उसको कष्ट होता है पेट दब गया खाते पीते चलते फिरते कुछ उसको कष्ट होता है कष्ट अनुभव करेगा किसको को कहने का नहीं आ, अंदर रह करके जो निकलता है अंदर तो जब रहता है वो कुछ माता खाता है खाने, खाने में कुछ अपथ्य सेवन होता है तो बच्चा अंदर है उसको कष्ट होता है इसलिए पथ्य सेवन करते हैं कैसे खाना नहीं खाना ये सब रहता है उसमें कुछ उसको बल कुछ शक्ति नहीं है कष्ट ऐसे रहता है और जो योनि द्वार से निकलता है प्रसव के समय में माता को कष्ट होता है प्रसव योनि द्वार से निकलते समय उसको बहुत कष्ट होता है माता को यदि कष्ट होता है वो बच्चा को कितने जो चाप पड़ेगा उसके अंदर निकलते समय चाप इतने होता है तो माता सहन नहीं कर पाती है उसका सर अत्यंत सूक्ष्म कोमल है इतने चाप उसमें भी पड़ता है केवल माता में चाप पड़ता नहीं इतने चाप उसके ऊपर भी रहता है वो कष्ट होने पर भी कुछ उपाय नहीं उसके बाद निकलता है बाहर बाहर निकलने के बाद तो कष्ट कर प्राप्त करके पहले तो जब गर्भा में जब रहता दुखी परमात्मा से प्रार्थना करता है इस बार मुझे मुक्त कर लो मैं आगे आपका ध्यान भजन करूँगा ये संसार से मुक्त हो जाऊँगा और बाहर निकलते ही इसे माया मोह में ऐसे हो जाता है थोड़े जब समझता है पहले माता की माता ये पिता ये भाई ये खाना ये खाना सब भोग करते करते फिर शुरू करता है इधम में श्याद इधम से आद फिर मेरा मेरा मैं मे, मेरा करते करते फिर कुछ नहीं रहता है स्मरण कितने भोग का पहले किया था कोई पता नहीं कितने कष्ट होता है मृत्यु के समय मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है इसलिए मरने से सब डरते हैं छोटे बच्चे भी जब उसको कहीं ऊपर से गिर नहीं गिर जाए पकड़ते हैं तो उस समय भी कंपता है उसको भय लगता है मृत्यु से भय कुछ नहीं किसने सिखाया किंतु कांपता है शरीर कंपता है मृत्यु से भय बड़े बड़े के लोग भी मरने के लिए तैयार है फिर भी मृत्यु से बड़े भय डर लगता है क्योंकि मृत्यु के समय इतने कष्ट होता है जिसको बिछु दंशन विच्छि का दंशन एक बार हुआ वो जानता है कितने कष्ट होता है दवाई करो कुछ भी करो चौबीस घंटा तो उसका कष्ट भोगना ही पड़ेगा एक बीच वृक्ष का दंशन हो तो बड़े कष्ट होता है सहस्र बिच्छी वृक्ष का एक साथ दंशन करे एक हजार सारे मर्म ग्रंथि में से प्राण निकलता है कोई मरते समय देखो स्वस्थ व्यक्ति प्राण होते निकलते समय हाथ पर छटका पटकाता है सर इधर उधर होता बड़े कष्ट होता है, है। ग्रंथि से प्राण निकलते समय इतने कष्ट होता है तो मर मृत्यु से सब डरते हैं मरना तो पड़ता है सबको किंतु बड़ा डरते हैं तो ये सब विचार करने पर ही संसार से वैराग्य होता है और वैराग्य हो तभी परमात्मा प्राप्ति की इच्छा भजन करेगा ज्ञान प्राप्त करेगा तभी इसलिए वैराग्य बड़ा ये जो प्रकरण है पंचाग्नि विद्या उसका फल भी है और इसके द्वारा बताते हैं किस प्रकार आगे भी बताएंगे जन्म लेता है कितने दिन के बाद ये तो कहते समय कम समय बोल देते हैं कितने हजार हजार वर्ष कहाँ मिट्टी में पृथ्वी में पड़ा रहेगा मरु में पड़ा रहेगा किस पेड़ पौधा में हो गया कोई पशु खा लिया पशु के शरीर में रह गया वो कभी टट्टी कर दिया वो पशु मर गया टट्टी में निकल जाए नहीं तो शरीर में रहेगा शरीर में पशु मर गया तो उसके साथ वो भी रहेगा वो पृथ्वी में मिल जाएगा कोई खाया कहाँ गया ऐसे होते होते कितने दिने रहते रहते रहे कभी फिर गर्भ में आता है सजा तो यावद आयुषम जीवती तम प्रेतम दिष्टम इतो अग्नय एवं हरंति यथे वेतो यथ संभू तो होती जन्म हुआ जन्म होने के बाद जीवित तो रहता है कब यवद आयुषम जब तक आयु तब तो तक तो जीवन रहेगा मृत्यु से भय करने का अनुचित है। जब समय आएगा तो कोई रखा न, रक्ष रख नहीं सकता है रक्षा नहीं कर सकता है उसके पहले मृत्यु हो नहीं सकती है जब तक आयु है तब तक जीवित रहेगा फितम प्रेतम दिष्टम ये तो अग्नय मर जाता है फिर ये कर्म करने के लिए जो शास्त्र में कहा गया कर्म करने के लिए पितृ लोग पर लोग प्राप्ति के लिए दिष्टम ये तो अग्नय अग्नि के लिए ले लेते हैं अग्नि में संस्कार करते हैं कर्म करने के लिए अग्नि को क्यों लेते हैं यतएव इत यत एव यतएव यहाँ से आया था वह अग्नि के द्वारा ही आया था पंचाग्नि में पहले जिस अग्नि से पहले आहुति दे करके अग्नि में श्रद्धा आहुति दे करके उसके साथ मरने के बाद उसे आहुति उसको लेकर गए थे उसी अग्नि में फिर आया था फिर अग्नि में लेकर शरीर को छोड़ते हैं अग्नि अग्निपहले अग्निअत में भी अग्नि से आया था फिर इला करके अग्नि में डालते हैं यतव शंभुता तथम विदु ये चैम्ये श्रद्धा तपैतुपासते त्यर्चिषम संभव त्यर्चिष अहरन आहूर्यमन पक्षम आपूर्यमन पक्षायान षड उदंग मास माससेभ्य संवत्सर चंद्रम स विद्युत तत्पुरुषो मानव स येना ब्रह्म गमययान पंथ इत्थम विदु जो इस प्रकार पंचाग्नि का जान करके उपासना करते हैं द्व्यूलोकादिक्रम से अग्नि होती अग्नि अग्निस्वरूप होकर के पांच अग्नि को चिंतन करके फिर जो गृहस्थ लोग कर्म करते हैं इष्टापूर्ता आदि करने वाले धूमादि आदि के तरह चंद्र लोग जाते हैं पितृ लोग जा करके इसी प्रकार जो जा श्रद्धा तपितु उपासधालु तपस्या होकर करके तत्पर होकर के उपासना है तत्पर करे तात्पर्य होकर रहते हैं ते मरने के बाद अर्चिसम अभिसंभवती अर्चि ज्वालाभिमानी देवता को प्राप्त करते हैं अर्चिस अहन अर्ची, अर्ची अभिमानी देवता से दीन दीनाभिमान्य देवता को से शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता शुक्ल पक्ष देवता से उत्तरायण अभिमान देवता छ मास उसके बाद संवत्सर अभिमान्य देवता संवत्सर से आदित्य को प्राप्त करते हैं आदित्य सूर्य लोक आदित्य चंद्रमसम ये चंद्रमा अलग है जो आदित्य के बाद प्राप्त होता है दक्षिणा मार्ग में कहेंगे वहाँ चंद्र लोक पितृलोक अलग जो चंद्र दिखता है ये चंद्र अलग है चंद्रम चंद्रमा से विद्युत चंद्रमा लोक से विद्युतलोक विद्युतलोक से अमानव पुरुष आकर के एना ब्रह्म गमे ब्रह्म को प्राप्त कराता है ये सब देवयान पंथा ये मार्ग है मार देवयान ये तो जो पंचांग उपासना करने वाले जाते हैं अब वाक्य अन्य के लिए अथय इमें ग्रामे इष्टा पूर्ते दत्तमित उपास धूम अभी संभवंति रात्रिम, रात्रे पक्षम दक्षिणे धूमरात्रि रात्रिरपर पक्ष अपरपक्षा यहाँ उदक्षिणीमा उद। सांस्ताने संवत्सरम अभी प्राप्व यमें ग्राइपूर् दत्त उपाशते इष्ट पूर्त चापूत इष्टपूर्त उपाससते तत्पर होते इकर्मा क्या है च हाँ, वापी अग्निहोत्रेलनम आति्यम वैश्वूर्त व्हापी कूपदेवता पूर्तमीदीये रागे दत्ते शरणागतंत्र भूताना चाप्यस बिर्वेदीयदीय शरणागत संतरानम शरणागत में कोई आया उसकी रक्षा भूतानामचा चाप्यचनम भूतों की अहिंसा बहिर्वेदी चाहिए दानम वेदी में कर्म के अंग जो दान है वो तो करना चाहिए कर्मा के पूर्ति के लिए कर्मांग दान करेंगे तो कर्म सकल होगा संपूर्ण होगा कर्म संपूर्ण होगा तो कर्म का फल मिलेगा दान का अलग फल नहीं है जो कर्मांग नहीं वेदी के बाहर कर्मांग नहीं ऐसा जो दान है उसको दत्त कहते हैं कर्म के अंग दान करें तो कर्म का ही हो गया उसका कोई दूसरा फल नहीं कर्म का फल ही अरे वेदी के बाहर कौन से कर्म के अंग नहीं स्वतंत्र जो दान है उसको दत्त कहते हैं। ऐसा जो करते तत्पर होकर के इष्ट कर्म करते हैं पूर्त कर्म करते हैं दान करते हैं तो ये इतने करने के बाद भी दक्षिणान्न मार्ग में जाएंगे जो इतने नहीं करते उनके लिए तो तृतीया तृतीय मार्ग आगे कहेंगे बड़े कठिन है इतने करने के बाद इष्टकर्म कितने करते है अग्निहोत्रम तपसत्यम वेदानम चाण पालनम आतिथ्यम वैश्वेवश और पुर्तकर्म है वापिक पत देवतायतन अन्न प्रदान पुष्प वटिका ये सब दत्तवी करते हैं दानं तब ते धूम अभी संभवंती मरने के बाद धूम अभिमानी देवता को प्राप्त करेंगे धूम से रात्रि अभिमानी देवता रात्रि अभिमानी देवता से कृष्ण पक्षी अभिमानी देवता उससे दक्षिणायन अभिमानी देवता उसके बाद तस्म तान नई ते संसरम ये संबसर को प्राप्त नहीं करते हैं उत्तरायण मार्ग में जाने वाले उत्तरायण छम मास के बाद संवसर अभिमानी देवता को प्राप्त करते हैं जो दक्षिणाना मार्ग से जाते हैं दक्षिणाना अभिमानी देवता से संवत्र को प्राप्त नहीं करते मास से सीधा पितृलोक को प्राप्त करते हैं मासेभ्य पितृलोक पितृलोकाशम आकाशम, चंद्रमसम हे स सौम राजा तदेवाना अन्न तम देवा, देवा भक्शी दक्षिणायन मार्ग में जाने वाले छः दक्षिणायन अभिमानी देवता के बाद महासेभ्य पितृलोकम पितृलोक सीधा चले गए या बीच में संवत्सर को प्राप्त नहीं हुआ आदित्य तो आदि लोक नहीं सीधा ही पितृलोकम पितृलोका आकाशम पितृलोक से फिर आकाश आकाश से चंद्र लोक हो गए चंद्र समा राजा, राजा है तब तो देवानाम अन्नम वो देवताओं का अन्न हो जाता है तम देवा भक्ष देवता लोग उसको भक्षण करते हैं। भक्षण करते वर्था नहीं चबाकर कर खाना भोग्य होता है देवताओं का देवताओं के पास जा करके उनके साथ क्रीड़ा आदि करता है तो देवताओं का भोग्य हुआ राजा भी कभी खेलने की इच्छा हो तो कुछ लोग कुछ किसको बुलाएंगे किसके साथ सबके साथ नहीं कुछ उनके रहते हैं इसी प्रकार से वो देवताओं के पास जाकर उनके भोग के अंग हो जाते हैं तो जब चाहेंगे वो देवताओं के भोग्य उनसे देवता लोगों के साथ क्रीड़ा करते हैं तो देवताओं के साथ क्रीड़ा करेंगे तब बहुत खुशी है ना यहाँ खेलते हैं तो उसका देवताओं की क्रीड़ा कर यही सुख है बड़े खुश सुखी से रहते हैं देवताओं उनको भोग करते हैं कर्म किया देवताओं का यज्ञ दान तपसव करके फिर स्वर्ग में गया गयतांग भोग बनकर फिर क्षीण पुण्य आजाता है तस्यावत मुषि तथेतमें द्वा पुनः निव निवर्तन यथेत आकाशम आकाशाद वायु वायुर्भूता धूम होती धूम भूत्वा भ्रम होती तस्वत मुषि जब तक कर्म है तब तक रहना पड़ेगा उसके बाद थोड़ी एक घंटा एक मिनट कोई देवताओं से प्रार्थना करें थोड़ा काल हम जाएंगे आज शनिवार है <laughs> काल को जाएंगे एक दिन समझ दीजिए देवता लोग पहले उनसे भोग करते क्रीड़ा करते थे समय हो गया कोई रक्षा नहीं कर सकते और देवता से तो हमारे भी जाने का जो समय आ जाता है हमको कोई नहीं रखते हम क्या तुमको रखेंगे हमारे <laughs> समय हो जाएगा तो हमको जाना पड़ेगा तुमको हम क्या रक्षा करेंगे हमारे भी रक्षण असंभव है हम दूसरी की क्या रक्षा करेंगे तो नहीं तब समपत अन्य संपाद कर्म है कर्म का क्षय कर्म क्षय होने के बाद याव वह जब तक कर्म है तब तो तक उसी स्वर्ग में बास करके अथ एतम एवं अधन जो वापस इसी रास्ता से वापस आएंगे जिस रास्ता से गए थे वही रास्ता उनका है दक्षिणान्न जिस रास्ता से गए से एतम एव अद्वानम इस मार्ग से फिर वापस आते हैं यथा इतम जैसे गए थे जैसे गए थे उसी रास्ते से आएंगे आकाश को पहले आएंगे आकाश साथ वायु आकाश के साथ मिल जाएंगे आकाश जैसे हो गए आकाश नहीं बनते आकाश जैसे सूक्ष्म रूप होकर आएंगे फिर वायु के साथ मिल जाएंगे बाहिर भूतवा धूम भोगती धूम जैसे बायु होकर के धूम के अनुसार मेघ की पूर्वावस्था है धूम अभ्र फिर हो जाते हैं मेघ नहीं होते मेघ के साथ मिल जाते हैं सब के साथ सूक्ष्म रूप से मिल करके फिर अभ्रम भूतवा मेघो भवती मेघो भूतवा प्रवर्सतीह व्री हवा ओषधि वनस्पत तिलमाशाई थी जायंत तो वही दूर दुर्निष्पर यो ह्यन्नमत्ति यो, यो रेत सिंचती तद भूय धूम भूत अभ्रमती अभ्रम भूतः मेघोती मेघ है वृष्टि के पूर्वावस्था मेघ है उसके पहला अभ्र बादल है मेघ होता है काला काला हुआ उसके बाद मेघ भूत प्रवर्षति वृष्टि हो जाती है वृष्टि के साथ वो आएंगे जीव गए आते इस प्रकार आकाश के जैसे हो गए वायु जैसे सूक्ष्म हो गया धूम जैसे फिर अब्र फिर मेघ फिर वृष्टि के साथ आया आकर के ते यह ब्रीही हवा पृथ्वी में गिरने के बाद कोई विधान जब औषधि वनस्पति तिल अमाशा खाली ब्रहि अव नहीं कभी घास पौधे भी हो गया वो घास कोई खा लिया मृग खा करके जाकर दौड़ करके कहाँ भागा उसको भी कोई खा लिया उसके साथ चला गया वो फिर कहीं जाकर के रहा ऐसे ऐसे हो कर के कहाँ से कहाँ जाएगा कोई ठिकाना नहीं इधर उधर मृग जंगल में खाया वो खा करके कहीं टट्टी कर दिया किसी पेड़ में फेंक गया उधर से कोई लेकर मृग को खा लेगा तो कोई लेकर कहाँ डाला ले, कहाँ जाता है मिट्टी में रहेगा फिर कभी कहाँ जाएगा इधर उधर होते होते औषधि वृहबादी वनस्पति जंगल में होने वाले तिल उरद तिल हो करके उत्पन्न होते हैं इसी प्रकार होते होते कितने देर कहाँ रहते कोई ठिकाना नहीं अतो भी खालू दुनिस्पपतरम दूनिष्पतर में एक तका लोभ करके समझा दुनिस्पपतरम निकना बड़े कठिन है इसमें से कोई बच्चा खा लिया जो नपुंसक कोई खा लिया बूढ़े खा लिया नंतरस्ट हो गया तो कभी कभी काका ताल न्याय कहते पेड़ में कौवा बैठा एक ताल गिर गया तो कौवा बैठने के साथ ताल गिरने का कोई संबंध नहीं है तो कहते काका ताल गिरा का तो अकस्मात एक साथ हो गया तो कहते कौआ बैठते ही गिर गया बैठने से गिरा नहीं वो गिरने वाला था तो वह कागज कहते अपने आप हो गया कि अकस्मात बिना कारण किस प्रकार कभी हो गया इसी प्रकार कभी कोई पुरुष संबंध पुरुष खाया वृह हो कर फिर पुरुष गृहस्थ है पत्नी के साथ समय करके पत्नी गर्भ में आ करके गर्भ होगा इसलिए तो बड़े गर्भ में आने के लिए बड़े कठिन है यो यो ही अन्नमति यो रेत तद भूय भवती जो खाएगा रेत में करना गया जिस प्रकार अपना स्वरूप है आगे इसी प्रकार आकृति वाला पशु से पशु उत्पन्न होता है गौ से गौ गो, घोड़े से घोड़े भेड़ से भेड़ है मनुष्य से मनुष्य अपने रेत ये रेत में इस प्रकार रहता है सामर्थ्य तो इस प्रकार आ करके जिसके है आकार उसके आकार कम होता है गर्भ में जा के उसमें ही जीव बन करके गर्भ होकर के फिर आता है इसी प्रकार सन, आता है जन्म लेता है यह तदय यमणीयचरना अभ्यासो है ये रमणीय योनिरा योनिमापद्यरन ब्राह्मण योनिवा क्षत्रियोनिम्बा वैश्योनिम्बा य य चरणा अभ्यास यत् कपूया योनिमाप्र शव यो निम्बा शुकर युनिम्बा चंडाल युनिम्बा कर्म करके वापस जब आते हैं तो स्वर्ग में भोगने के कर्म तो समाप्त तो हो गया और कुछ कर्म कर्म रहा रमणीय चरण रमणीय शोभन स्वभाव वाले योनि में योनिमा आज से उसके अनुसार कर्म के अनुसार पुण्य कर्म ही इस प्रकार होता है तो रामानिया योनि को प्राप्त करते अपने कर्म संस्कार के अनुसार जिस कर्म बचा उसके अनुसार योनि को प्राप्त होगा पितृ लोगे स्वर्ग लोगम हिनाम बास जन्म भी प्राप्त होता है जो कर्म कुछ रहा उसके अनुसार योनि को प्राप्त करते कोई रमणीय पुण्यकर्म अधिक तो ब्राह्मण योनि अथवा क्षेत्रिय वैश्य और जो कपिचरणा निकृष्टाचरण करने वाले पाप कर्म है जो बाकी कर्म बचा वह करके कपियो कपय कपय से उपलक्षित अशुभ आशय है तो निकृष्ट नीच योनिक अपने कर्म के अनुसार अभ्यासों शीघ्र ही कपिया योनि में आप देर निकृष्ट जन्म प्राप्त करेंगे निकृष्टनिके से स्वयनिम्बा शुक्र कुत्ता हो स्वर हो चंडाल हो ऐसे जन्म के प्राप्त करेंगे चंडाल भी अपने कर्म के अनुसार ऐसी जन्म में प्राप्त हो इस मनुष्य होगा कुछ शास्त्रीय हो, कर्म नहीं कर पाएगा अशुच्य पवित्र रहेगा इसी प्रकार कर्म करने वाले जाते हैं फिर आते हैं उपासना करने वाले उत्तरायण मार्ग को जाते हैं और जो उपासना भी नहीं करते हैं इष्टपूर्ता कर्म भी नहीं करते हैं उनके लिए उत्तरा मार्गे या दक्षिण मार्ग दोनों नहीं अथय तो पथोर्न कतरेण चाह क्षुद्राण असावर्ती भूता जायस्व मिलिय श्वेते तृतीय स्थान तेनाशलोकों नंपूत तस्माजुगुप्शेत तदेश श्लोक अथ तो यथो न कतरेण दो मार्ग हो गया उपासना करने वाले उत्तरायण मार्ग से जाएंगे इष्टापूर्त दत्त कर्म करने वाले दक्षिणायन मार्ग से पितृलों जाएंगे जो उपासना भी देवता ध्यान नहीं करते इष्टापूर्त दत्त कर्म नहीं करते ना कतरने चने दोनों किसी मार्ग में नहीं जाएंगे फिर कहाँ जाएंगे तान ईमानी क्षुद्राणी ये क्षुद्र धन समसक आदि कीट ये छोटे कीड़े मकड़ होकर के जन्म लेंगे जन्म लेते हैं किसलिए ले? मरने के लिए थोड़े समय के अंदर उनका इतने बार जन्म मरण होता है शीघ्र शीघ्र बहुत समय नहीं जन्म भाव फिर थोड़े देने मर गए जैसे जल में बुँ ये बुध बुध उत्पन्न होता है नष्ट होता है इसी प्रकार असकृत आवर्ती नहीं सकृत एक बार नहीं बार बार बार बार, बार जन्म मरना होते हैं उनके लिए जाय स्वम्रियस्ते तृतीय स्थान बार बार जन्म के लिए कहते जाय स्वम्रेश जन्म मरन जन्म मरन चलता ही रहता है यही तृतीय स्थान उनका है दो मार्ग से नहीं जाते हैं सब लोग यदि जाएँगे तो स्वर्ग लोग भर जाएगा वहाँ यदि कोई वापस नहीं आए तो फिर जागा नहीं मिलेगा जो गए कहेंगे हम यहीं रहेंगे नहीं जाएंगे तो फिर जितने और बाकी कर्म करेंगे वो तो कहाँ जाएंगे इसे पूछा था जानते हो वो लोग क्यों भरता नहीं सब लोग तो पर गए वो लोग क्यों भरते नहीं इसलिए के अशो लोग को न संपूर्य इसी के कारण एक तो तोह जो गए कर्म समाप्त होने के बाद वापस आना पड़ता है नहीं रह सकते अधिक दिन और बाकी सब लोग नहीं जाते हैं कुछ लोग उत्तरायण मार्ग से जाते कुछ लोग दक्षिणायण मार्ग से जाते हैं और स्थायी रहनते नहीं वापस आते हैं बाकी कुछ है तृतीय स्थान है यही रहते जा नहीं पाते हैं किड़े मकड़ होकर जन्म जन्म जन्मरण यही चलता है इसलिए वो लोग न संपुरिये ये विचार करके तत्ज से तो घृणा करे विचार करके संसार से तदेश तो श्लोक संसार से वैराग्य होने के लिए श्रुत्र में कहा गया है ये पंचम प्रश्न स्पष्ट रूप पंचाग्नि विद्या कह करके पंचम प्रश्न का उत्तर दिया पंचम्याम आह तो आप पुरुष वचस्व भवंती जल है श्रद्धा से जा करके किस प्रकार जा करके फिर गर्भ होता है और प्रथम है कहा कैसे जाते हैं यहाँ से इतः प्रजा प्रत्यय ययंती तो उसके लिए दक्षिणान्न उत्तरायण मार्ग बता दिया और दोनों मार्ग के व्यावर्तना दोनों अग्नि में प्रक्षेप करके संस्कार अग्नि में समाप्त समान हुआ फिर ये दोनों का मार्ग भिन्न भिन्न हो गया कोई तरचिरादि मार्ग से उत्तरायण मार्ग से गया और कोई दक्षिणान मार्ग से गया ये दोनों पृथक हो गए और दक्षिणान मार्ग में जाने वाले सम्वत्सर को प्राप्त नहीं करते हैं उत्तरायण मार्ग से जाने वाले सम्वत्सर अभिमान को प्राप्त करते हैं, पितृलोक में जो जाएँगे माँ पितृलोकम को बता दिया माँ से दक्षिणान्न से सीधा पितृ को बता दिया दोनों का अलग अलग है और फिर वो आपस कैसे आते हैं जब उनका कर्म समाप्त तो हो जाता है फिर आते हैं किस प्रकार आते हैं आकाश के समान सूक्ष्म होते हैं उसके बाद वायु के जैसे फिर अभ्रमेघ वृष्टि होकर के इसे आते हैं और ये वो लोग को क्यों नहीं भरता स्पष्ट शब्द से कह दिया ते लोग को न संपुरियत है क्योंकि कुछ कुछ जीव उत्तर नहीं जाते हैं कुछ जा गए तो फिर अपने कर्म समाप्त होने पर आते हैं इसे भरता नहीं ये संसार गति समझ करके यही चल रहा है अभी जो मनुष्य है बार बार मनुष्य बनता है बार बार उत्तराखंड में आ जाता है गंगा तट पर बार बार वेदांत सोना मिल जाता है ऐसा नहीं जो प्राप्त हुआ है अभी जितने प्राप्त है परमात्मा की कृपा से कितने पुण्य से उसका यदि सदउपयोग नहीं करे दुरुपयोग करे तो फिर बार बार एक बार फिर और तो मिलने के मौका मिलने के लिए पता नहीं कितने जन्म भटकना पड़ेगा इसके पहले कभी मनुष्य था पता नहीं ये इसके पहले मनुष्य ही था नहीं कितने भटक भटक करके कभी अभी मनुष्य जन्म बना उसके पहले भी कभी साधु बना था उसके पहले भी कभी राजा बन गया था उसके पहले कभी सम बन गया था उसके पहले महंत बन गया था इसके पहले में तो एक ही नहीं बीच में बीच में भटक करके उसके पहले साधु उसके पहले कितने भटक वटक कर उसके पहले हाथी बना था उसके पहले बिल्ली बन गया था कभी उसके पहले चूहा बन गया था कभी कभी पेड़ बन गया कभी भेड़ बन गया कभी क्या बना कभी क्या बना कभी सर्ग में गया था कभी नरक में गया था ऐसे भटक करके कोई योनि नहीं जहाँ नहीं घुमा बंदर अभी जन्म होते ही पेड़ में छलांग लगाने के लिए कौन सिखाता है पहले उसका था संस्कार जिस जन्मे में जाएगा उसी जन्म के संस्कार प्रकट हो जाता है फिर अपने कर्म करता है पक्षी उड़ने के लिए माता उसको सिखाती है इसी करके उड़ो वह अपने उड़ा कोई को तो पक्षी जगह उड़ने लगता ही गाय बच्चे जन गाय बछड़ा बच्च जंगल में गाय गई वहाँ बच्चा पैदा करके गाय आती उसके पीछे बछड़ा भी आता है उसको कौन सिखाता है स्तानापान करने के वो बच्चे थोड़े होने के बाद गाय चाटती है उसके बाद बच्चा ढूंढता है स्ताना करने के लिए ढूंढते ढूंढते इधर उधर आगे पीछे घूमते घूमते कहीं स्थानों के पास पहुंच गया फिर दूध पीकर के पीछे पीछे आ जाता है ये सब अपने अपने संस्कार सब जैसे जिस जन्म में जाता है वो संस्कार प्रकट होता है सब करता है अनादिकाल से चल रहा है ये जब तक वेदांत श्रवर्ण ज्ञान नहीं होगा ये जन्म मन संस्क संसार, संसार समुद्र है समुद्र से पार होना जैसे कठिन है इस पूरा पार होना बड़ा कठिन है संसार गति को थोड़े विचार करें संसार समुद्र में डूबा हुआ है अभी थोड़ा सा नवका मनुष्य जो है मिला है ये नौका के समान है को पार करने के लिए थोड़े है संभावना थोड़ी सी है प्रयास करें तो कोई भी प्रपार हो सकता है बिना प्रयत्न तो कभी कुछ छोटे कार्य में नहीं होता है ये तो महान कार्य है उपनिषद उपनिषदता ब्रह्म विद्या है ब्रह्म विद्या में उपासना संसार वर्णन इसलिए है उपासना कर अंत कोण हो और संसार के स्वरूप को समझ करके वैराग्य होना चाहिए इसलिए ही श्रुति में भी संसार गति कही गई दक्षिणायन उत्तरायण मार्ग जन्म कैसे होता है किस में, जन्म में कब जन्म होगा उसमें क्या कारण है अनाधिकाल से इतने कर्म है उनको भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा तो अनंत कोटि अनंतकोटिजन्म अनंत कोटि जन्म का बीज है कारण संचित कर्म है इसलिए वैराग्य के लिए कहा गया स्तैनो हिण्य से सुरा पी वश्च गुरुस्तपम आवसन ब्रह्म चैत पतंति चु पंचमश्चाचरण स्थरीति ये पंचाग्न विद्या का फल कहते हैं बड़े महापातक होतेनो हिरण्य से हिरण्य के तेन चोर उसमें भी भगवान भाष्य करके थे ब्राह्मण के सोना का जो चोर कर दे चोरी करता है महापातक ही और सुराम पे वंश मद्यपान करता है ये महापातक ही और यदि ब्राह्मण होकर के मद्यपान किया द्विजय होकर मद्यपान किया बहुत महापातक है ब्राह्मणों करके के यदि मद्यपान करता है उसके लिए प्राश्चित कहा गया शास्त्र में प्राश्चित क्या है मद्य बहुत ला करके मिट्टी के बर्तन के आँधी में बहुत जोर से गर्म करो बहुत गर्म होने के बाद जो मद्य पे मद्यपान करता है उसके लिए प्रायश्चित उसके ऊपर डालते जाओ कब तक तो डालना मरने तक था जब तब तो मर जाता उसको डालते डालते गर्म पूरा गर्म करते जाओ डालते जाओ उसे गर्म से हो जब मर जाएगा तो हो गया उसका उद्धार हो गया प्रायश्चित हो गया जितने जो उसका कोई कल्याण नहीं उसमें ही अब गरम गरम करके अब डालो मर जाए तो उसकी रक्षा हो गई नहीं तो जितने दिन जीवित रहेगा पिएगा इतने पाप कमाएगा ये हो गया सुरान विवंश गुरुस्तपमा सन गुरु पत्नी के साथ जो संबंध करे कभी गुरु हो तर्प है पत्री उसके साथ वास करे गुरुपति माता के सम माता के समान इसको महापातक होता है अब ब्रह्मा ब्राह्मण हत्या करने वाले ब्रह्म ब्रह्मा ब्राह्मण की हत्या ये भी महापातक के ही। एते पतंती ये नरक जाते हैं और चतवार चार्य प्रकार हो गए पंचमश आचरण स्थित ही महापातके के साथ व्यवहार करने वाला भी महापात हो जाता है जो ब्राह्मण सुवर्ण का चोरा ब्राह्मणों के मद्यपान करता है गुरु पत्नी के साथ संबंध करता है ब्रह्म हत्या करने वाले ये चार तनर तो कर जाएंगे और पांचवा तो तेरह आचरण उन्हीं के साथ जो आचरण करता है व्यवहार करता है महापातकों के साथ व्यवहार करने वाले भी महापातिक हो जाता है ये तो पाँच बता दिया प्रसंग से किंतु यहाँ कहने का अभिप्राय है जो पंचांग उपासना करेगा वो यदि महापातक्यों के साथ कहीं आचरण भूल से कर दे तो उससे बच जाएगा उसको महापातक नहीं होगा नहीं तो महापातक के साथ आचरण करने वाले भी महापातक महापातकी नरक जाता है अथह एतान एवं पंचाग्नि वेद न सह तेरप्याचरण पापना लिप्यते शुद्ध पूत पुण्यलोक भवती यम वेद य एवं वेद ये तान पंच अग्नि वेद पाँच अग्नि देव परजन्य पृथ्वी पुरुष स्त्री ये पांच अग्नि की जो जानकर उपासना करता है तेई सह आचरण भी महापात की पाँच चार ही है उनके साथ आसन करने पर भी पापना न लिप्यते पाप से लिप्त नहीं होता है जो चार महापात है वो तो नरक जाएंगे किंतु जो पंचाग्न उपासना करने वाले उनके साथ व्यवहार करने पर जब पंचम महापात की हुआ था उसके लिए है चारों के लिए नहीं चार महापाति के लिए नहीं जो पंचम उनके साथ आचरण व्यवहार करने से पाप से लिप्त होता था यदि पंचाग्न उपासना करेगा तेरह आचरण अपनी पापना न लिप्य दे चार महापाति के साथ व्यवहार संभव हो तो पाप से लिप्त नहीं होगा यदि पंचाग्नि उपासना करता है तभी तेरा आचरण अभी पाप से लिप्त नहीं होता शुद्ध पवित्र रहता है पुण्य लोग भवती पुण्य लोग फल प्राप्त करता है या एवं वेद यह एवं वेद जो पंचाग्नि की उपासना करता है पंचाग्नि उपासना करता है संसार गति कही कही गई अभी वैश्व आगे वैश्वन उपासना है उपासना करने के लिए आरंभ करते हैं प्राचीन साल औपम सत्यय पौलिशीरिंद्रद्न भालवेयो जनह साार्क राख्यो बुडिल आश्वतराश्विस्ते हईते महाशाला महाश्रोत्रिया समेतमीमांसाचक्रु कौत्मा कि ब्रमेति प्राचीनशालाम हे उपमन्यु का आपत्ति होम्य हुआ औपमन्य वत्यज्ञ है नाम पुलुष का पुत्र हो पौलुषि बनिया पौलस पौलुषी पुलुष का आपत्ति पौलुषी इंद्रदिम्न है नाम और भल्लव्य वल्लवी का पुत्र होन से भल्लव बनी वल्लवी का पुत्र भल्लवी उसका पुत्र भल्लवेय जन है नाम सार्क राक्ष सर्कराक्ष का पुत्र उनसे सार्कराक्ष बन गया बुडिल आश्वतराशवि बुडिल है नाम अश्वत्तराशव पिता का नाम उसका पुत्र का नाम आश्वतराश्वी बन गया हाँ एपे महाशाला महाशाला का तो महागृहस्थ बड़े गृहस्थ थे अरे बड़े गृहस्थ अच्छे संपन्न थे बड़े गृह गृह संपन गृहस्थ संपन्न महाश्रोत्रिया श्रोत्रिय भी है केवल गृहस्थ नहीं श्रवण अध्ययन संपन्न होने से श्रोत अध्ययन वृत्त श्रोत्रण संदोधित वेद अध्ययन करता है श्रवण क्या अध्ययन क्या सदाचारी है ये सब मिल करके आ, समेत्य मीमांसाम चक्रु पाँच इकट्ठियोंकर के विचार करने लगे बड़े गृह सदाचारी है कभी मिलते तो है तो विचार करते हैं कौन आत्मा किम ब्रह्मेती हमारा आत्मा क्या है ब्रह्म क्या है को न अस्माकम आत्मा क्या है ब्रह्म क्या है आत्मा सद ब्रह्म सद दिया परस्पर विशेषण विशेष हो जैसे का कम ब्रह्म कम ब्रह्म कर, कर ख कर करे विशेष विशेषण हुआ को न आत्मा किम ब्रह्म ब्रह्म कहन से पर परोक्ष हो जाता है और आत्मा कहेंगे तो देहादि के साथ संबंध होता है देह के बाहर नहीं है परस्पर विशेष विश्लेषण करने से जो ब्रह्म है वो परोक्ष नहीं है जो आत्मा है वो परिचिन नहीं है आत्मा है परिचन्न देह परिचन्न है देह परिचिन्न आत्मा का ब्रह्म विशेषण देने से आत्मा परिचन्न नहीं लेना व्यापक है तारीखी के लोग भी कहते हैं अजीव आत्मा व्यापक है, है। ब्रह्म विशेषण देने से आत्मा परिचन्न नहीं नहीं तो आत्मा में अहम परिच्छिन्न बुद्धि होती है ब्रह्म विशेषण से अपरिचिन्न है ना और आत्मा ब्रह्म का विशेषण आत्माओं से, से ब्रह्म परोच नहीं है अपन स्वरूप है दोनों एक मान करके एक ही है जो सब ब्रह्म है सब का आत्मा है वो रहे ये वैश्वान के लिए क्या है समष्टि स्थूल प्रपंच अभिमानी वैश्वान रह सूक्ष्म अभिमानी हिरण्य गर्भ है कारण माया विशिष्ट चेतन ईश्वर है ये तीनों से विलक्षण शुद्ध चेतन ते वैश्वानर का उपासना हे तेह संपादयांचक्रुद्दा लको वै भगवंत आरुणि संप्रति मम आत्मा वैश्वानर मध्येती तम हंताभ्याति अच्छा तम हाभ्याजु ते पांच मिलकर विचार करके संपादयम संपादयांचक्रु जब निश्चय कुछ नहीं हो पाए विचार करके सब विचार करके निश्चय किया उद्दालको वे भगवंत अयम है भगवंत परस्पर संबोधन करते हैं ये उद्दालक है आरुणि अरुण का पुत्र संप्रति समय इम आत्मा वैश्वान मध्यति ये उद्दालक प्रसिद्ध है ये इस समय ये वैश्वान आत्मा को जानते हैं तम हंत अभ्याग छा म उनके पास सब अनमित हो तो सब चलेंगे उनसे जाकर कर करेंगे ऐसे विचार करके तम ह अभ्यास जगमू उनके पास गए किसके पास गए उद, हाँ उद्दालक है अरुणी वो उद्दालक अरुणी देखा है पाँच बड़े बड़े विद्वान आ रहे हैं महागृह संपन्न है वो विचार का यह तो हमसे कुछ प्रश्न करेंगे ये आ देखते ही समझ लिया आ रहे हैं में महा महा प्रतिपत्ति अन्यम सा संपादयांच प्रक्षति मा महाशाला महाश्रुत्रिया तेभ्यो न सर्वे प्रतिपति अंत हम अहम अन्नम अभ्यानुसा साहसानी थी वो विचार करने लगा दूर से देखकर के समझने लगया ये कोई धान संपन्न से कुछ नहीं आते तो कुछ प्रश्न करने के लिए आए और वो मां पक्ष पूछेंगे बड़े गृहस्थ है महाश्रोत्र अध्ययन संपन्न है सदाचारी है और जो पूछेंगे तेभ्य न सर्वमेव प्रतिपत्ति और जितने पूछेंगे सब मैं नहीं बताने के लिए समर्थ नहीं हूँ इसलिए हंत तो अहम अन्यम अभ्यनुससानी, इनको अन्य आचार्य को कहूँगा उनके पास जाने के लिए कहूँगा तान होवाच्छ पति भगवंतो अयम कह कह संप्रति मम आत्मा नम वैश्वाण तुम हा अभ्यास जगमो हो इनको मालूम नहीं तो ये नहीं गया कि हमारे पास समय नहीं तुम उनके पास चल जाओ ऐसा नहीं <laughs> कोई महात्मा मिले थे पढ़ने की इच्छा कहा क्या आपके गुरुजी से पढ़ो ना गुरुजी जी कहते देखो मेरे पास कहाँ समय है? हमको समय नहीं भक्त लोग इतने आते हैं कहाँ समय नहीं मैं कहा उनके पास समय नहीं बोले समय क्या भक्तों के साथ बात दिन भर करते हैं पढ़ाने के लिए कहते समय नहीं बाकी तो समय ही वो पढ़े नहीं पढ़ा नहीं सकते ये नहीं बोलते हैं तो कहते हैं, हम समय नहीं मेरे पास अब ये स्वयं क्या कहते हैं ये नहीं ये तक बोल सकते नहीं मेरे पास समय नहीं आप उनके पास चल जाओ ये कहते हुए स्वयं उनके साथ मिल गया बोला अश्वपति ये कहके है अभी इसको जानते हैं हम उनके पास चलेंगे वो भी उनके साथ मिल गए पाँच थे और ये भी कहे मे वो भी साथ में चले कही वो जानते हैं हाँ अभी हम उनके साथ हम सब जाएंगे कह रहे अभी चले गए वो पाँच आए थे अभी इसको जानते ठीक रूप से सब लोग हम उनके पास चलेंगे उनके पास चलेंगे करके छ मिलकर उनके पास गए कैके के पास के। ओम अशुपति कहकेमंगानी व्पाणचुश्रोत्र बलिंद्रििया चर्वाण ब्रह्मपन मह ब्रह्म निराकुिया मह्म निराकोद निराकणस्त निराक मे अस्त तदात्मन निरते य उपनिष्सुधर्मास्ते मयि सन ते मयि सन्त शांति शांति शांति